संख्या लक्षण संख्याण पुत्रच सात यही चले गए ना कागज और कागज हो गया था तो थी नहीं वर्लाटिका हम देख लिए थे संख्या या कि लक्षण संख्या का क्या लक्षण है और कहाँ रहती है और कितने प्रकार की है ऐसा वर्णन करना है एकत्वादी व्यवहार हेतु तो संख्या एकत्वादी व्यवहार का जो कारणीभूत तो असाधारणता गुण विशेष है गुण तो है उसका नाम संख्या है लेने सामान्य गुण इसलिए क्योंकि सभी द्रव्य में रहती वृत्ति कैसी है नव द्रव्य में रह रही है इसलिए गुण कहा जाता है विशेष गुण कौन है जो क्वित में रहते क्वित में नहीं रहते एकत्व परार्ध पर्यंता और कितनी है ये एक से लेकर के अनंत तक एक नित्यम अत्यं नित्यगतम नित्यमित्य गित्यम सर्वत्र अनित्य आगे चलता <laughs> कहते एकत्व क्या है नित्य भी और अनित्य भी है कहा नित्य है वो नित्य पदार्थ में एकत्व नित्य है। जो एक परमाणु में रहने वाला एकत्व नित्य है है ना आत्मा में जो एकत्व नित्य है, लेकिन जो घट में एकत्व देख रहे हो वो अनित्य घट फुट गया तो एकत्र घट संख्या भी अपने आप में वृत हो जाता है इसलिए अनित्य पदार्थ में जो एकत्व गणना करते हैं वो अनित्य होता है और ही कहीं भी गणना कर चाहे परमाणु में चाहे आत्माओं में चाहे काल में चाहे दिशा में कहीं भी द्वित संज्ञा गणोगे वह सदा सदा ही अनित्य ही होता है कि टीका में देखिए बोल रहे हैं एकत्व इत्यादि यो व्यवहार है एकत्व इस प्रकार का जो व्यवहार करते हो एक हो दो इत्यादि आत्म का व्यवहार भी बता रहे क्या व्यवहार करे एक को लेकर कर रहे हो एक गो, त्र इत्यादि जो व्यवहार आप करते हो तस् हेतु तो हो उसका जो आसान कारण वस्तु है गुण उसका नाम संख्या घटत्वादी तो वारण एक व्यवहार एक इत्यादि जो कहा क्यों कह रहे हो आप कहते हैं भाई घटात्म वारण करने के लिए इतना होगा मैं तो लक्षण हेतु संख्या हेतु संख्या हेतु लक्षण बनाओगे घटात्म अत्याप्ति हो जाए क्यों घटा इत्यादि व्यवहार के प्रति घट गया है कारण व्यवहार हेतु तो लक्षण करोगे तो भी घटाधि केवल हेतु कहोगे तो अनेकों कारणों में चला जाएगा परमाणु आदि में भी चला जाएगा वो भी कारण है और व्यवहार हेतु कहोगे तो घटादि में चला जाए तो एक व्यवहार हेतु चलो काला जारा या असाधारण इत्य भी देनेकत्व सकल व्यवहार के प्रति साधारण कारण काल दिशा दिए है उनमें वारण करने के लिए असाधारण कारण कहना आवश्यक संख्या अवधि की भी कोई अवधि है या नहीं पहले कुछ नहीं शुरू का पता है अंत का किसी को पता है। इसलिए अंतिम संख्या कौन कहते हैं हम अनंत कहते हैं तथा कार्य का जो बनाई हुए तथा एक दस शत सहसा यहाम दस दस गुण गुणा करते जाओ एक है, दस गुण क्या है दस दस का दस गुणा सौ सौ का दस गुणा हजार, हजार का दस गुणा दस हजार उसका दस गुना लाख दस गुना करते रहो ऐसा हो यथाक्रम दश दस, दस गुण करते जाएंगे लाख का दस लाख है सौ लाख माने एक करोड़ कोटी दस करोड़ को अर्भुद गाते और सौ करोड़ को वृंद मैने यहाँ खरब बोलते अरब सौ करोड़ के एक अरब और दस अरब को एक खरबा और एक खरब को निखरवा और दस खरब को शंख सौ खरब को पद्म और एक उसका भी एक हजार खरब सागर मैंने चौदह शून्य लिखना पड़े एक के सामने चौदह शून्य सागर है और कितना लिखते जाओगे छोड़ो अंत्यम मध्यम करार छुट्टी कर जितने भी दिनों भी उसमें एक को अंत कहना पड़ेगा बाकी को मध्य कहना पड़ेगा यह आदि है आर्य मध्य अंत यह भी एक संख्या हो गया और जिसका अंत हम देख नहीं पा रहे तो उसको अनंत कहते उसको परार्थ कर इस प्रकार तथा दशवृत्ती संख्या को समझना चाहिए महापुरुषों महा की उक्ति है परार्ग पर्यंत ही परारती है ये अच्छा अब आया परिमाण से किम लक्षण के तस्वीर भेदा परिमाण का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद होते हैं मान व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणम नवद्रव्य वृत्ति ये भी सामान्य गुण है मान का जो व्यवहार है मान में मान सम्मान नहीं है नाप नाप मांग मानी मान नापना लंबाई चौड़ाई गहराई भारीपन सम नापते हम लोग ये नाप के व्यवहार का असाधारण कारण को परिमाण कहते हैं वह कहां रहता है नवद्रव्य द्रव्य नव में रहता है कितने प्रकार है? और का है ततुर्विदम अणु महत्दम का मिश्रण करते हुए सारे माप हो जाता है मानम परिमिति मान क्या है परिमिति का उसका जो व्यवहार तस्या तो जो व्यवहार क्या व्यवहार होता है इत्याद्या तस् आसान कारण परिमाणम उसके आसान कारण का नाम परिमाण व्यवहार आसान कारण इतना ही कह दो तो दंडादी वारणा माने मानेति, दंड भी क्या है? घट व्यवहार के आसान कारण कौन है दंड दंड से चाक चलाएगा तब तो घट तो बनाएगा दंड भी घटोत्पत्ति के प्रति आसान कारण करण है दूसरे अति निवारण करने के लिए आपको माना और बात पूर्वक कालादिवार असाधारण मान व्यवहार कारण असाधारण क्यों कहते हो कालादि साधारण कारण में होगा इसे कारण कारण कहना पड़ा क्यों कहते हो मान व्यवहार असाधारण वस्तु मान व्यवहार के प्रति असाधारण जो वस्तु कोई भी गुण विशेष कुछ भी ऐसा कर लो तब गड़बड़ होगा कारण न कहे तो शब्दत्व वारणा कारण मान्यवार के प्रति असाधारण धर्म हम ले लेंगे धर्म क्या है शब्द उसमें कारण कहां नव द्रवेदी चतुर्विधम पर मध्य भेदिधम चारोंगो पर मध्य से जोड़ दो परानु है ना और मह और मध्यम पर दीर्घ मध्य दीर्घ परहस मध्यहस तत्र परम अणु रस्वत परम अणु और दोनों अणुत्व दो परमत्व और ये यह रहेगा परमाणु मनसव परमाणु और मन में मध्यमाणु और रस्वत् मध्यम अणु और रस्वत्व ये कहा रहेगा दुणुके गुणुक में रहेगा परम महत्व और दीर्घत ये कहा है गजनादियों व्यापकत्व मध्यम महत् और दीर्घत्व? घटादियों एक पद नहीं नहीं है है है लिख लेना दीर्घत्म दीर्घत् घटादियोंक्ति इति व्यवहारस्य अवकृष्ट महत्वासर गौणतम बुद्धम इसके लिए कोई विशिष्ट नाप मानना चाहिए ना इससे छोटा इससे छोटा इससे छोटा बहुत नाप के नाम देने पड़ जाएंगे यानी तब कहते हैं वो केवल गौण व्यवहार समझ इस मुक्ति का मणि से यह मुक्ति का मणि छोटा है एतन मुक्ति का एतन मुक्तिकम अणु उससे यह छोटा ऐसा बोल रहे कोई छोटा भी कोई एक नाप विशेष का नाम नहीं सापेक्ष कथन हो रहा है इसलिए कहते हैं इन चीजों को गौण समझना आते उनको पृथक कोई करना नहीं किया गया ये ओमेव बड़ा पंखा केतन बोलते थे अरे जमाने में ऊपर टांगते छत से लगा रहा था बड़ा पंखा बहुत बड़ा सा पंद्रह पंद्रह फुट थोड़ा होता थो। था पांच छुट ये सर से लंबा इतना वो टंगे रहते थे और राजा बैठा है दरबार बैठा हुआ है और चलाने वाला दिखता नहीं था वो क्या करते थे वो रोशनदान होते ना उसके अंदर से रस्सी डाल के बाहर खड़ा पंखा चलता था हवा मारता जोर से दक्षिण में शादियों में भी क्या करते हैं नियम है लड़की के जो माता पिता है ना वो क्या करते इतना बड़ा पंखा स्पेशल होता है उसके लिए उसको लेते हुए मारते जाता है स्वागत करें बारियों तो केतन है बड़ा वाला। और दूसरे जो छोटे छोटे वेजन केतनार हवा मारने के कारण भी हवा की काम कर रहा ऊसे छोटा है बोल रहे हैं यहाँ का अलग नाप विशेष की संख्या देने जरूरत नहीं केतनार वेजनम व्यजनम इत्यृष्ट दीर्घत् गौणतम निकृष दीर्घ दीर्घता उसमें जो निकृष्ट दीर्घता है इसलिए यहां पर भी गौण मानना है पृथक लक्षण तो क्या लक्षण पृथक व्यवहार असाधन कारणम पृथक पृथक यह दोनों अलग अलग है इस प्रकार का जो प्रती होती है इस प्रतीति का कारण भूता उन दोनों के अंदर होने वाला गुण विशेष का नाम पृथक तो। उसका व्यवहार क्या है अयम अस्मत्थक इमो पृथक ऐसा ज्ञान क्यों हो रहा है क्योंकि अयम अस्मत्थक राम श्याम पृथक भवती राम श्यामौ पृथक भवी दोनों पृथक तभी होगा जब आया इस प्रकार का आपको अनुभूति होता है तो दो का बीच में गुण मानना पड़ेगा और सर्वोदर वृत्ति एक द्रव्य दूसरे द्रवे से अलग अलग है नौ अलग गिनाए रहे हम नौ एक दूसरे से पृथक है जो सभी के बीच में पृथक गुण रहेगा प्रतिवृतिकार तो कहते हैं अयम अस्म पृथ्वी व्यवहार है तक कारण पृथकम अस्मत पृथक तस्मत इमे अलग है इसलिए दोनों अलग अलग रहने वाले वस्तुएं इस प्रकार वार का व्यवहार होता है नाम पृथक यहां पर पूर्वक दंडा दंडा निवारण है व्यवहार असाधारण कारणम कह दोगे तो चला जाएगा दंडादी उसे निवारण करने के लिए पृथक इत्यादि इत्यादि कहना पड़ा पृथक इत्यादि व्यवहार जाति पृथक जो जाति विशेष व्यवहार जो हो रहा है उस व्यवहार में अति व्याण करने के लिए हमें कारण शब्द देना जरूरी है धर्म में न जाए धर्म शब्द जाति एक धर्म है साधारण धर्म है या पृथक जाति धर्म है उन जाति आदि रूप धर्मों में निर्माण करने के कारण संयुक्त वार हेतु संयोग से क्या लक्षण है रोकाया जाता है कहते हैं संयुक्त बार हेतु यहां ऐसे ही संयुक्त हो ये दोनों जुड़े हुए हैं अलग नहीं है अब इम संयुक्त तीनों अलग अलग चीजें देखिए इमो संयुक्त और इमो विभक्त अयम अस्मात पृथक है अलग ये इससे अलग रहता है और ये इससे अलग हो गया दो अलग चीजें राम श्याम दो है वो दोनों पृथक् रहेगा विभाग नहीं कहेंगी गे वहां विभाग नहीं और पेड़ और फल है और फल पेड़ से अलग हो गया अब कहीं वो विभक्त हो दो हैं, इनमें विभक्त थोड़ी कहेंगे विभाग थोड़ी हुआ पृथक पृथक कहेंगे अयम असमाज पृथक हो विभक्त तो कहेंगे कोई क्रिया को हो करके पूर्व सिद्ध संयोग का नाश हुआ पूर्व संयुक्त हो उसका नाश करो तब तो विभाग नहीं।, नहीं तो विवाह कहां होगा ऐसा मन करते सब जी विवाह कर रहे हैं आप उसमें तो सहयोग है उसका नाश किया आपने वहां विभाग माना जाएगा और तो दो लोग अगर विभाग है अरे नहीं भाई ये तो विभाग नहीं है दो लोग कर दी थी दो लोगी है तो वहां पृथक है और एक लोग काटा वहां विभाग ये फर्क और ना काटे अवस्था में संयुक्त और जो अवयवियों को भी, भी सहयोग कर सकते हैं दो अवयवी इनका संयुक्त कर सकते हैं और इस संयुक्त नाश करोगे तो विभाग यहां भी आ सकता है इनको संयुक्त कर दो तो, सिद्ध संयोग को नष्ट कर दो विभाग ईश्वर ने परमाणु को जोड़ा है सिद्ध संयोग है पारा परमाणु का भेदन करोगे तो विभाग को से पृथक संयोग विभाग तीनों को अलग अलग समझना चाहिए है तो है संयोग संयोग इतना ही का जो प्रकृतिकार आगे है हाँ दंडाधि वारण है इसी पर पहले जी थी असारण कारण हम कह दो असाधारण कारण कौन है दंडाधिक उनमें हो जाएगा तो संयुक्त व्यवहार विशेषण दे दो कालादिवार असाधारण संयुक्त में चला जाएगा इसलिए असाधारण संयुक्त धर्म में जाति में तो इस वार का असाधारण धर्म क्या है उसमें संयुक्त जाति है इसलिए कारण शब्द नहीं दोगे हम आसान धर्म ले लेंगे आसान धर्म कौन होगा और व्यवहार सामान्य कारण भी होता है धर्म धर्म होता है वो धर्म को भी ले सकता लक्षणों में और में इसलिए असाधारण पद दो अत्यंत आवश्यक है परिमाण पृत लक्षण ईश्वरी साधारण दृश्य थे तत्व आधुनिक कुछ ग्रंथों में ऐसा भी देखने को मिल रहा है तो परमाणु का लक्षण में वारण करने के लिए ऐसा कुछ लोगों ने छपाया है लेकिन वो बात आधुनिकों के द्वारा घुसा दिया गया समझना आधुनिक न्यस्तम प्रक्षिप्त याद संयोगनाशक गुणों विभाग सर्वत्र विभाग का क्या लक्षण है कि है उसका विभाग और सभी द्रव्यों में रहता है तो कहते हैं संयोगी संयोग नाश जनकित नाश का जनकत्व तो क्या होता है नाश का जनक मान ध्वंस का जनक ध्वंस का जनक प्रतियोगी होगा जनकत्व अपने लाया नाश जनगत तो लाने से पूरी शब्दावली बदल जाती है प्रतिगत संबंध अनवच्छिन्न कार्यता निरूपित ग्राह्योग नाच व्याप्ति नीचे विरलाकार इसीलिए नाश जनक प्रतियोगित्व संबंध अनवच्छिन्न कार्यता निरूपित प्रतियोगित्व संबंध से अनवच्छिन्न कार्यता लेना कार्यता लेनी है तार का क्यों ये कह रहे हैं जब हम संयोग को नाश करते हैं द्रव्य का नाश तो नहीं रहा है। संयोग गुण विशेषता द्रव्य उसका हमने नाश किया है विभाग के द्वारा उसे द्रव्य को कुछ भी नहीं बिगड़ा और संयोग को प्रतियोगी मानव है नाश का संयोग ध्वंस का प्रत्योग संयोग प्रतियोगिता संबंधी ना ध्वंस का प्रतियोगी जो संयोग है वो खुद ही कारण बन जाएगा लक्षण अंतरित विभाग का चला जाए खुद संयोग में इसलिए उसमें ना जावे हमें क्या कहना पड़ेगा प्रतिबंध अनावचन कह प्रति संबंधन कौन होगा प्रतियोगी अनावचन कौन होगा विभाग संबंध इसी को नाश तो के जनक समझना चाहिए वृत्ति है नाश संयोगनाशक जनकर्थ काले प्रसिद्धि वारण गुण पदम संयोग के नाश के जनक जन जनक का काल जन्य सारे जन वस्तुओं का जनक का कालें तो संयोग के जन्य वो उसका जनकोण होगा काल होगा ने उसमें गुण पद देना पड़ा ईश्वर ये अपने असाधारण कहोगे तो असम कारण आ जाएगा नाश्ता असाधारण कारण कहने से अपने आप कालादीश इच्छा अति व्यक्तिवृत हो ही गया तब गुणपद व्यर्थ हो जाएगा इति तो आवश्यक नाश का जनक क्रिया क्रिया के नाश नहीं होगा ना पेड़ को काटना है क्या करोगे कुलाड़ी रख दो काटेगा क्या कुलाड़ी रख दिया तो कुड़ी काट देगा उसको नहीं उद्यमन पतन उठक पटक करना पड़ेगा तो यह क्रिया हुई कि नहीं ये क्रिया के विनाष्ट विभाग होगा क्या तो संयोग नाश कौन हुआ केवल कुला नहीं क्रिया उसमें अति व्यक्ति निर्वाण कैसे होगा तो साधन कांड कोठी में तो आता नहीं क्रिया साधन कांड काल एक छात्र जो बनाया पहले श्लोक में नहीं तो उसमें अति व्यक्ति निर्वाण करने के लिए गुण पत्र देना अति आवश्यक है ये सुंदर बात कह दिया क्रियामति प्रसिद्ध तो सिया की अब एक और बात जो विशेष है जो इसमें नहीं है पदकृति में लेकिन समझना जरूरी है भविष्य मित्र आता है ये संयोग भी तीन प्रकार का है अन्यतर अन्य तरह कर्मच उम संयोग नीचे बिरला में बिरला में देखो एक दो तीन नंबर दिया है अन्यतर तरह कर्मज होता है माने एक में क्रिया और यह दूसरे में नहीं था कैसे शैल संयोग है बैठ रहा है पहाड़ पक्षी की ओर थोड़ा जाता है पहाड़ तो स्थिर है पहाड़ में कोई क्रिया नहीं हो रही है क्रिया पक्षी में हो गया एक में क्रिया हो रही है ना अन्यतर कर्मचार एक में क्रिया से जल्दो संयोग मकान पे कवा के बैठ गया मकान थोड़े जाएगा दोनों हो जाए जल्दी करके मकान तो वैसे कराता है और बकरिया जो ढिरते हैं दोनों आते हैं बैल ढिरता है दोनों आते हैं उभयतर कर्मचार दोनों में कर्म होते ढप मारते हैं में कर्म होता है, आप ताली बजाते हैं ताली बजाने में भी अन्तर सकता है अब अन्नकर कर्मच हो ना ये दोनों में काम कर्म हो गए में उभ करोगे बेहतर कर्मच हो तो गया एक में क्रिया हो तो अन्यतर कर्मच हो दोनों में क्रिया हो बेहतर कर्मचार संगीत वाले करते ना तो एक अन्यतर कर्मचार तो वहां और इस तीसरा संयोग जी संयोग होता है हस्त करो संयोग काय करो संयोग हस्त के वृक्ष के हुआ आपने छू दिया, तो आप दिया। हाथ का वृक्ष संबंध से शरीर का भी संयोग मान लेना पड़ेगा कोई यदि नहीं होता ऐसे। तो कहेगा अच्छा आज इधर आके गया थोड़ा थोड़ा बिजली हाँ लगा दे <laughs> अरे अंगुली ने छुआ तो अंगुली को कहीं लगना चाहिए तू क्यों ना है। है? क्या बात अरे अंगुली ने छुआ है अंगुली का बिजली तार सहयोग हुआ अंगुली मादृत में, में करंट लगना चाहिए जहां संयोग है पूरा शरीर कम का तो मतलब अंगुली करंट संयोग से शरीर करंट संयोग भी हो गया तो मानना ही पड़ूंगा इसलिए कहते हैं हस्त तरु संयोग है आय तरु संयोग है संयोग से संयोग हुआ एक का संयोग से दूसरे की भी सहयोग हो जाना संयोग से सहयोग न और इसे फिर दो प्रकार की है सब संयोगों में हर संयोग को दो दो प्रकार है अभिघात और नोदन आवाज आए ना इसको अभिघात कोई आवाज नहीं है संयुक्त तो हुआ आवाज नहीं है उसको नोदन का दो प्रकार आदि में शब्द हेतु तो द्वितीय शब्द हेतु पहला वाला शब्द उत्पत्ति का कारण बन जाता है दूसरे शब्द के अकारण बनता है इस तरह से प्रत्येक संयोग को अभिघाता भी नोधनात्मक मान तीन गुणा छह हो अन्यतर कर्मच अभिघात संयोग अन्यतर कर्मच नोदन संयोग उभय कर्मच अभिघात संयोग उभय कर्मच नोदन संयोग संयोग संयोग अभिघात संयोग नोदन